तो में जाए मैं कर जाय हट कर तो मैं में जाये हट प्रभु सर प्राण सजे भाव भाव तो तो तो तो तो तो मैं मैं मैं मैं मैं मैं बैर करूंगा स्वभाव ऐसा है शरण में तो मैं जा नहीं सकता हो ये भजन न तामस देहा रावण बड़ा ईमानदार है वो स्पष्ट कह रहा है कि भजन मुझसे हो नहीं सकता तामसी शरीर है हम लोग तो बिना भजन किए कहते खूब भजन हो रहा बस भजन ही है बस और क्या भजन ही करते दिन भजन रावण कम से कम ईमानदार है अच्छा एक और अद्भुत बात है रावण ने जीवन भर राम जी का नाम ही नहीं लिया कहो तपसिन के बात बहोरी तपस्वियों का क्या हाल है? और राम जी के नाम की कौन कहे लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया लघु तापस कर बाघ बिलासा छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी इसी तरह काम चला लेता नाम लिए ही नहीं अंगद जी ने वार्तालाप की तो भी कहा तव प्रभु नारी भी रहे बलिना तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है एक आदमी का हुआ अभिनंदन समारोह सभी लोगों ने स्वागत किया उसे बोलना था कि आपने हमारा जो अभिनंदन किया है उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं पर भगवान की लीला मौके पर दोनों शब्द भूल गया ना उसे अभिनंदन याद रहा ना आभारी तब तक उद्घोषक ने कहा कि अब ये बोलेंगे अब उसकी बड़ी मुसीबत थी तो यही बोला कि आप लोगों ने अब अभिनंदन भूल गया था तो बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं ये और वो में ही काम चला लिया रावण राम जी का नाम नहीं लेता शंकर भगवान भी सोचते कि अच्छा चेला बनाया इसे मंत्र ही याद नहीं है महामंत्र राम जी का नाम लेता ही नहीं है लेकिन एक बात है रावण ने नाम लिया कब गर ज्योमरत घोर रवा भारी तो पचारी तो मरते दूर। मरते, दूर। मरते, दूर। मरते गर्जना करके बोला राम कहा राम राम राम कहा शंकर जी प्रसन्न हो गए युद्ध लीला देख रहे थे शिव जी ने कहा कि चलो चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी लोग जिंदगी भर लेते हैं अंत में नहीं ले पाते हैं पर रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया अंत में ले लिया एक सज्जन बोले ये तो मन को लुभाने की बात है ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर भजन न करो और अंत में कर लो तो उद्धार हो जाए मुक्त तो हो जाओ ये बात समझ में नहीं आती अरे हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके पास हो जाए तो फेल थोड़ा ही माना जाता है अंत में नकल ही कर ले और सही लिख दे तो पास भगवान का नाम कोई अंत जिंदगी भर तो इसीलिए लिया जाता है ताकि अंत में ले सके और धन्य है वे जो अंत में तो ले लेते हैं पास है रावण की सदगति हुई रावण भजन स्पष्ट कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा हम लोग बिना भजन किए कहते हैं खूब भजन हो रहा आप भजन किसी बात कुछ नहीं कर भजन बस भजन रावण कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा तो तुमने निश्चय क्या किया है मन कचन मंत्र हा मन कचन I just. दा मन वचन कर्म से एक ही निश्चय है कि मैं उनसे बैर करूंगा भगवान से बैर हां क्यों श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है मंदिर बनाऊं धर्मशाला बनाऊं दिव्य इतनी भला कहा है हस्ती मजदूर की और थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर के तो मैं जाई बैर हठ करि हूं हाँ। सर प्राण तजे भव तरिह हाँ। अपनी मृत्यु के द्वारा यदि मैं जाऊंगा तो जुम्मेवार मेरी होगी जैसे आप कहीं जाते हैं तो सारी जिम्मेवार आपकी रास्ते का रहना खाना पीना सोना ट्रेन रिजर्वेशन सब आपका और अगर कोई भेजे तो उसकी जुम्मेवार जब कोई किसी को भेजता है तो जुम्मेवार उसकी होती है रावण ने कहा अगर मैं अपनी मौत मर कर जाऊंगा तो जुम्मेवार मेरी होगी मेरे कर्मों की होगी लेकिन भगवान अपने बाण पर बिठाकर भेजेंगे तो जुम्मेवार भेजने वाली भगवान की होगी इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भवतरियो ऐसा निश्चय उसने किया लेकिन दूसरी बात सोचता है कि अगर वे सामान्य मनुष्य हुए सामान्य राजकुमार हुए तब परीक्षा करूंगा मारीच को हिरण बनाकर भेजूंगा और अगर उन्होंने हिरण को सचमुच हिरण समझ लिया तो मैं समझ लूंगा कि यह भगवान नहीं है जिन्हें यह भी पता ना हो कि हिरण असली है कि नकली कहे कि भगवान और अगर उन्होंने पहचान लिया हिरण को तो भी मैं बैर करूंगा समझ लूंगा कि भगवान है उधर मायावी ने यही योजना बनाई इधर मायापति श्री राम श्री सीता जी से बोले सुनू प्रिया रवा ललित नर करना चाहिए क्यों नरलीला कर रहे हा अब तक जितने राक्षस आते रहे श्री किशोरी जी आप करुणा की प्रेरणा देती रही मेरे कृपा जल में आपका निवास रहा करुणा बारी भूमि भिंजई है करुणा जल लेकिन मैं सोचता हूं कि अब आप करुणा जल में निवास न करके अग्नि में निवास करें पावक में और पावक क्या जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई अब राम के क्रोध रूपी पावक में आप निवास करें अर्थात अब कोई राक्षस आए तो करुणा की प्रेरणा न दे क्षमा की प्रेरणा न दें बल्कि उसका वध करने की प्रेरणा दें आपकी प्रेरणा के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता श्री सीता जी ने कहा ठीक है प्रभु जब ही राम सु बखानी प्रभुपद ही धरी अन सम भगवान ने जब ऐसा कहा तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर श्री जानकी माता अग्नि में निवास कर देती हैं पाव कमल अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया निज प्रतिबिंब राह सीता इधर मायावी योजना बना रहा है श्री सीता जी के हरण की इधर मायापति श्री राम ऐसी योजना बनाते हैं रामा तुम श्री सीता जी को पाना चाहते हो सीता जी शांति हैं और सच्ची शांति तो सच्चे साधु को मिलती है और तुम नकली बनकर आ रहे हो तो तुम्हें शांति भी नकली मिलेगी नकली साधु को नकली शांति श्री सीता जी तो अग्नि में समा गई श्री सीता जी का प्रतिबिंब वहां रहा और लक्ष्मण जी गए थे बन में उन्हें कुछ पता नहीं लगा लक्ष्मण गए बन ही जब लेल फल कंद तब है घटना दसमुख गयाऊ जहा मारी च नाए माथ स्वाद मुख गया अब देखो कितना सुंदर व्यंग है दस मुख है इसके इसकी बात का कोई भरोसा नहीं जो दस तरह की बातें बोले वही दस मुख और इसने जाकर मारीच के चरणों में सिर झुकाया मारीच तो थरथर कांपने लगा किसी ने कहा कि जगत जिसको प्रणाम करता है ऐसा रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है तुम डर रहे हो निर्भय हो जाओ डरो मत मारी ने कहा कि किसी किसी के प्रणाम से भी डरना चाहिए नवन नीच के अति दुखदाई नीच व्यक्ति झुके तो बड़ा दुखद है किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही वो जो बेबजह पांव छूता है श्रद्धा तो है नहीं भक्ति तो है नहीं आ, ऐसे ही है वो जो बेबजह पांव छूता है उससे बचो वो आदमी नहीं जूता है लावण जैसा कब चरण पकड़ने लगे कब गर्दन पकड़ ले आप ऐसे सोचो अंकुश ऊपर रहे कोई कठिनाई नहीं नीचे झुका हाथी को कठिनाई होगी कि नहीं धनुष झुके झुकते ही बाण चलेगा और सर्प ऐसा खड़ा रहे फन फुड़ाए कोई कठिनाई नहीं और सर पैसे झुके कोई कहेगा आ कितना विनम्र है प्रणाम कर रहा है प्रणाम नहीं कर रहा है प्राण ले रहा है और बिल्ली जब किसी पर आक्रमण करती तो धरती से मिलकर एक हो जाती बड़ी नम्र और गर्दन पकड़ती है इसीलिए लोग बोलते हैं बिलैया दंडवत भयदायक खल के प्रिय खल मधुर बोले हे भगवान उसका नाम खल है एक महात्मा हमसे कहते थे खल शब्द का अर्थ जानते हो हमने कहा महाराज आप बताओ तो कहने लगे खल शब्द में दो अक्षर है खा और ला हमने कहा इसका अर्थ का जिसके दो ही काम हो खाए और लड़े खा से खाए ला से लड़े हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ दो बोले कौन सी हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े खल विशिख बाण को कहते हैं और विसिख का खाओ ब्याल का ला ब्याल सर खल ये प्रिय बोले तो बहुत डरावना है रावण ने सिर झुकाकर कहा मैं आपकी शरण में आया हूं मामा जी आप हिरण बन जाओ मारी च बोला कि मैं तो अच्छा भला आदमी हूं हिरण काहे को बनाते हो हिरण तो पशु है और व्यक्ति को पशु क्यों बना रहे मनुष्य को पशु क्यों बना रहे हो यदि मैं ना बनू तो रावण बोला और रावण का काम ही क्या है जो अच्छे भले व्यक्ति को पशु बनने के लिए विवश कर दे उसी का नाम रावण है तो मैं हिरण क्यों बनू ना बनू तो रावण ने कहा मैं मार मार के बनाऊंगा बनो या तो चरण पकड़ने से बनो नहीं गर्दन पकड़कर तो मैं बना दूंगा हिरण अज्जा हम हिरण क्यों बने रावण बोला हमें हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो मारीच ने कहा कि मैं राम जी का भक्त हो गया हूं कैसे श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में श्री राम श्री लक्ष्मण आए थे मैं गया था विघ्न डालने भगवान ने बिना फल का बाण मारा और बिना फल के बाण ने ऐसा फल चखायातजो जन आयो छो sat jo jan dharma dharma kare jira jira mira dari da sat jo jan sat jo योजन समुद्र के इस पार आकर गया बिना फल के बाण ने ऐसा फल चखाया तब से मैं राम जी का भक्त तो हो गया मुझे सर्वत्र राम जी ही दिखाई देते हैं बस मैं राम जी का भगत रावण समझ गया जो किसी कारण से भक्त तो बना है कारण मिटते ही भक्त तो नहीं रहेगा रावण तो दस खोपड़ी का आदमी है बड़ा विज्ञा है चार वेद छह शास्त्र दसों जिसके सिर में भरे हो मुख में भरे हो और दस खोपड़ी का आदमी रावण ने सोचा कि राम जी के बाणने से राम जी का भक्त बनाया है तो कृपाण मेरा भक्त बनाएगी निकाली कृपान, बोल हिरण बनता है कि नहीं बनेगा हिरण या मरण मारी समझ गया उत्तर देत मुह बधव अब आगे मैंने उत्तर दिया ये मुझे मार देगा कस न मरो रघुपति सर लागे और ये बधव शब्द बड़ा अच्छा है उत्तर देत मुह बधवा बधव उधर इधर से पढ़ो तो बधव उधर से पढ़ो तो बधव दोनों तरफ से बधव उतर दे त मुंह बधव अभागे इधर भी मरना है उधर भी मरना है रावण के हाथ से भी मरना है राम जी के हाथ से भी मरना है मरना तो है ही चाहे इधर मरो चाहे उधर ये तो मृत्यु लोग है एक महापुरुष कहा करते थे दो बार मरना नहीं है और एक बार बचना नहीं है और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचोगे दुनिया में इतनी जगह है सब जगह लिखा है यहां गाड़ी खड़ी करना मना है यहां बैठना मना है यहां बातचीत करना मना है यहां ये करना मना यहां वो करना मना है यहां प्रवेश करना मना है ऐसे साइनबोर्ड जगह जगह लिखे रहते हैं पर आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो यहां मरना मना है श्री कबीरदास जी कहते हैं देखो रे मुर्दों का बाजार पे सारी दुनिया को मुर्दों का बाजार बोलते हैं मुझे बहुत दिन तक यह बात समझ में नहीं आई पर एक पूज्य संत ने कहा कि देखो जिसे लोग मरघट ले जा रहे हैं जिस मुर्दे को वह वर्तमान का तो मुर्दा है पर भूतकाल का जिंदा है कि नहीं क्यों भाई जो भूतकाल का जिंदा है वो वर्तमान में मुर्दा है और जो अभी इसे कंधे पर ले जा रहे हैं ये भविष्य के मुर्दे हैं कि नहीं बिल्कुल हैं। तो कहा वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे कंधे पर ले जा रहे हैं मुर्दों का ही बाजार है ये मरना तो है जीवन की गाड़ी चली जा रही है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 रही और ये जीवन की गाड़ी है कैसी?